गीता अध्याय दो अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या 41 से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभयचरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी संस्थाचार्य के द्वारा ओम अज्ञानी ज्ञाजन शक चक्षुर उन्मीलिता तस्में श्रीगुरा नम श्री चैतन्य मनोभष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूपा भगवान विशेष रूप से यहाँ पे बुद्धि योग के बारे में बताना शुरू कर दें तो उसका महात्म्य कथन शुरू किया 40 श्लोक में बताया कि ये बुद्धि योग का जो कार्य है उसका जो फल है कभी नष्ट नहीं होता है इसलिए इसको बुद्धिमान लोग इसी को करेंगे दूसरा कोई भी पद्धति है तो उसका फल नष्ट हो जाता है इसी जीवन में उसको पूरा करना होता है। सामान्य रूप से भौतिक कार्य का फल नष्ट होता है योग पद्धति का नहीं होता है मतलब तो जो है। यदि वो सही से करते हैं तो आध्यात्मिक प्गति के लिए करते हैं। शारीरिक स्वस्थ बढ़ाये रखने के लिए करते हैं तो उसका फल तो नष्ट हो जाता है शरीर के साथ ऐसा नहीं कि अभी आप शारीरिक स्वस्था के लिए योग करेंगे तो दूसरे जीवन में आपको अच्छा शरीर मिलेगा ऐसा नहीं होगा अष्टांग योग को योग तभी कहा जाएगा जब वो ध्यान धारणा समाधि से जुड़ा हुआ है तो उनका टार्गेट वो है धारणा ध्यान और समाधि आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर रहे है। गया। आगे, आगे भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिक बुद्धिरेके है नंदन बहुशाखाता बुद्धय व्यवसायी नाम जो इस मार्ग पर है वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है एक गुरुनंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है तो जो इस मार्ग पे हैं, हम इसको तो भक्ति का मार्ग कहते हैं बुद्धि योग का मार्ग तो उसका क्योंकि एक ही लक्ष्य है इसलिए उसकी जो बुद्धि है वो विचलित नहीं होती है एक ही लक्ष्य की तरफ केंद्रित होती है जिसको दृढ़ निश्चय कहते हैं और जिनका ध्येय ये नहीं है जो इंद्रिय तृप्ति को ध्यय रखते हैं तो उनका क्या होता है उनकी जो बुद्धि है उनका जो अटेंशन है वो अलग अलग अलग अलग, अलग, अलग प्रकार से विभाजित रहता है अलग अलग, अलग चीजों में इंद्रिय तृप्ति दे तो अलग अलग, अलग प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करें कभी थोड़ी देर ही इस प्रकार से कर ली कभी थोड़ी देर उस प्रकार से कर ली ऐसा करके अलग अलग अलग अलग नई नई चीजों में उनका ध्यान बढ़ता रहेगा एक तरफ नहीं रहेगा इसलिए वो कभी दृढ़ निश्चय नहीं हो पाते एक वस्तु के ऊपर फोकस नहीं हो पाते आज ये मोबाइल है कल दूसरा मोबाइल परसों तीसरा मोबाइल फिर मोबाइल के बाद कभी कुछ और आएगा पहले पेजर था ना छोटा आता ना सब मैसेज कर सकते हैं एक से तो से दूसरे को उसमें धीरे धीरे मोबाइल बन गया तो मोबाइल तो तो बहुत बढ़िया चीज लगती थी लोगों को तो उसमें तृप्ति करने का प्रयास किया फिर मोबाइल चलता रहा और साथ में जो कंप्यूटर था उस, उसका छोटा वर्सन आया पाम टॉप करके तो वो सब लोगों को जबरदस्त लग रहा था तो उसमें प्रयास करेंगे फिर वो पाम टॉप और मोबाइल को मिला करके छोटा स्मार्टफोन आया एंड्रॉइड जिसको कहते हैं छोटा सा बनाया नया नया टच स्क्रीन वाला फिर धीरे धीरे अभी बहुत तो हाई रेट अलग अलग बना और बढ़ता जाता है और लोग उसी में अपने अलग अलग प्रकार से अपना मन लगाए रखते हैं। बहु शाखा को एक चीज के ऊपर हमेशा फिर नहीं होता है उनका मन और यदि एक ही चीज चल रही हो तो उनको क्या होता है बोर हो जाते वैसे फार्म पे आते है तो उनको तो दुनिया रुक जाती है उनके लिए <laughs> एक ही फील्ड देखनी एक ही पेड़ है उधर एक ही लोग हैं, एक ही घर है कि प्रकार का घर है अलग अलग-अलग भी नहीं वही गाय को चराना है रोज तो लोगों का क्या आदत पड़ गई है आज वो तो क्योंकि टीवी और इंटरनेट देखते हैं, वीडियो बहुत देखते हैं। तो ये वीडियो बनाने वाले लोग इस चीज को बहुत ध्यान में रखते है तो उनका ध्यान एक जगह पे फोकस नहीं हो जाएगा क्योंकि एक जगह पे फोकस ध्यान हो गया तो तो तो तो बुद्धि बुद्धि आ आ जाएगी आ जाएगी प्रोडक्ट्स तो खरीदना बंद कर देंगे। तो हाँ, तो वो जो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं हैं वीडियो तो टीवी में या वीडियो में आप देखिए कि एक सीन ऑन एन एवरेज दो सेकंड से ज्यादा नहीं होगा से दो सेकंड से तुरंत बदलना चाहिए कुछ यदि आप बोल रहे हो तो आपके ऊपर दो सेकंड से ज़्यादा नहीं पिक्चर होना चाहिए या तो कहीं और होना चाहिए नहीं, नहीं तो दूसरा कैमरा से आपका कोई एंगल बदलना चाहिए अभी सामने से बोल अभी इधर से बोलेंगे फिर उधर से बोलेंगे पीछे से बोलेंगे फिर उसको दिखाएंगे फिर ये करेंगे ऐसे दो से तीन सेकेंड से ज़्यादा नहीं इतनी जल्दी इमेज बदलती है और कभी कभी तो एक सेकेंड में पाँच इमेज बदल जाती है लग, एक इतना जल्दी बहुत तो इससे क्या बुद्धि उस प्रकार से आदत लग जाती उसको कि कुछ एक शांति से बैठ के कुछ दिखा तो, तो मर गए बोर हो जाएंगे अभी तो कुछ बदलना चाहिए भाई ये क्या है <laughs> इसलिए ऐसे लोग जब फार्म पे आते हैं तो उनको लगता है जीवन तो बहुत धीरा हो गया क्या करे जीवन में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो कुछ चलता ही नहीं है सब रुका हुआ है सब रुका हुआ है <laughs> उनको इतनी जल्दी चीजों की आदत लग जाती है इसलिए तो माला करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है सुनना भी वही एक ही महामंत्र है वो भी एक जगह पे ही ध्यान नहीं कर सकते ऐसे कक्षा में बैठ करके सुनना भी बहुत कठिन हो जाता है इसलिए फिर कक्षा में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए तरफ देखा करें कि थोड़ी देर इधर देखेंगे फिर स्पीकर की तरफ देखेंगे <laughs> नहीं तो वो कुछ नहीं होगा तो अपने मोबाइल में देखते रहेंगे आखों आखो के सामने दृष्टि पटल के सामने, सामने सब बदलता रहना चाहिए कुछ ना कुछ एक चीज में कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं है। एकाग्रता नहीं होती लेकिन जो भक्त हैं जिनका जय एक है उसकी एकाग्रता एकाग्रताग्रता बहुत होती है एक ही चीज को कर सकता है और वो एक चीज क्या है गुरु का आदेश व्यवसायत्मिक बुद्धि विश्वनाथ चकुर्थ ठाकुर गुरु का आदेश जो है उसके ऊपर एक निष्ठ होते हैं वो उनका कभी भी ध्यान उससे हटता नहीं है अलग अलग इंद्रिय तृप्तियों के विषय पे। इस श्लोक के आधार पे प्रभुपाद ने पूरा स्कोन बना दिया क्योंकि उनका ध्यान भक्ति सरस्वी ठाकुर के आदेश के ऊपर था कि जाओ और विदेश में प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद पूरा जीवन इसके ऊपर चिंतन करते रहते थे और भक्ति श्रीदान शस्त ठाकुर को उन्होंने दो बार पत्र भी लिखा कि मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूं मैं तो गृहस्थ हूं आपके सन्यासी हूँ जैसा नहीं हूं तो आपको मैं कैसे प्रसन्न कर सकता हूं भक्ति तो श्रीदंश ठाकुर ने वही चीज दोहराई कि आप अंग्रेजी में प्रचार करो विदेश में जाकर प्रभुपाद ये श्लोक पढ़ रहे थे का तात्पर्य पढ़ रहे थे विश्वनाथ चक्री ठाकुर का तो उनको साक्षात्कार हुआ यही तो है जीवन का लक्ष्य जो गुरु का आदेश है उसी के ऊपर व्यवसाय आदमी का बुद्धि करनी एक तब से प्रभुपाद ने उसको पूरा उसको अपना जीवन का यही मान लिया गुरु के वाक्य थे उनका इस श्लोक के आधार पर और फिर धीरे धीरे विदेश में जाकर प्रचार भी किए और और हमसे तात्पर्य कृष्णा भवन अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकेगी व्यवसायत्मा आत्मिका बुद्धि कहलाती है चैतन्य चरित अमृत मध्य बाईस बैसठ में कहा गया है श्रद्धा श्रद्ध विश्वास को सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति को ले सर्व कर्मकृत हो श्रद्धा का अर्थ है किसकी कि, किसी अवलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा है तो उसे परिवार मानवता या राष्ट्रीयता से बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं जब कोई कृष्ण भवन में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यो के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए जब कोई कृष्ण भवन में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं क्योंकि उनमें से उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता कृष्ण भवन की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है कृष्ण भवन की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है कृष्ण <h> <haktar> भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित वासुदेव सर्व समाह पत्तियों पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है उसी तरह कृष्ण भावना भवित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की समाज की मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा किंतु कृष्ण भवन में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है और उसे कृष्ण भवन अमृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिशा दिखा सकता है अगर कृष्ण भवन अमृत में, में, में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है यस्य प्रसादो, यशस्त्र संध्यम वंदे गुरु श्री चरणार विदम गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भवन के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती अतः अच्छा मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में तीन बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए वरण व्यावहारिक रूप, रूप में, में पूर्ण आत्म ज्ञान पर निर्भर करती है जब सकाम कर्मो से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मो की ओर आकर्षित होता है तो यहाँ पे कृष्ण भवन अमृत एक वस्तु है वो जीवन का ध्येय होना चाहिए जो हमको भगवत धाम लेके जाएगा भौतिक जगत से छुड़ाएगा इससे विपरीत है इंद्रिय तृप्ति की वस्तु जो हमको इस भौतिक जगत में लगाए रखेगी और फिर ऐसे व्यक्ति के लिए विभिन्न विभिन्न कार्य है अलग अलग प्रकार के कर्म भी है विकर्म भी है कर्म मतलब कार्य क्रिया शास्त्र के अनुसार विकर्म मतलब शास्त्र से विरुद्ध कर्म शास्त्रों का ध्यान नहीं रखते किए कर्म तो जो कृष्ण भावना भवित है जो भक्त हैं तो उसका एक ही दृढ़ निश्चय होता है कि कृष्ण को ही प्रसन्न करना है इसलिए उसके लिए जो सब कार्य हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होते हैं एक ही निश्चय इसलिए इसलिए शास्त्रों में तो बहुत सारे वाक्य हैं अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए और भक्तों के लिए एक प्रकार के वाक्य है तो वो एक प्रकार के वाक्य जो है भक्तों के लिए उसी के ऊपर उसका पूरा जीवन होता है एक भक्त का और जो ऐसा नहीं करते उनके लिए हजारों प्रकार के वाक्य हैं वो कभी एक प्रकार का वाक्य पालन करेगा कभी दूसरे प्रकार का वाक्य पालन करेगा इस तरह से उनकी जो चेतना है बहुत ही बहु शाखा हो जाती अलग अलग जगह पे हो जाती है जैसे जिसको इंद्र तृप्ति करनी है तो वेद में लिखा है कि स्वर्ग काम हो जिस जिसको स्वर्ग में जाने की इच्छा है वो ये यज्ञ करे फिर अलग अलग प्रकार के स्वर्ग बताए हैं नंदन कानन है और अलग अलग अलग अलग, -अलग प्रकार के स्वर्ग बताए उसमें क्या क्या होता है वो भी बताया है तो भी आप चूज कर लो कौन से स्वर्ग में जाना है और उसके लिए यज्ञ यज्ञ करना पड़ेगा फिर आप जाओ सुपरमार्केट, सुपरमार्केट की तरह सब चीज उधर उपलब्ध है फिर किसी को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है तो पुत्रेष्ट यज्ञ है किसी को यहाँ पे सुखी होने की इच्छा है तो उसके लिए भी यज्ञ अलग अलग किसी को दुश्मन को मरवाना है उसके लिए भी पद्धति बताई है तो अलग, अलग अलग अलग अलग प्रकार से इसी जगत में सुखी होने के लिए शास्त्र में पद्धति बताई है किंतु वो सब चीटिंग है वो सब धोखाधड़ी है क्योंकि यहाँ पे सुखी हो नहीं सकते स्वर्ग काम हो यदि स्वर्ग में जिसको जाना है वो ये यज्ञ करे और स्वर्ग में जाकर के तुमको ये लाभ मिलेगा वो लाभ मिलेगा ये लाभ मिलेगा ऐसी इंद्रित मिलेगी इतनी अक्षराय मिलेगी इतनी दारू पी सकते हो और इतना लंबा समय यौवन रहेगा और इत्यादि इत्यादि बहुत सारी वस्तु उसमें बताते हैं इसलिए व्यक्ति को लगता है कि स्वर्ग जाकर के हम सुखी हो जाएंगे तो वो यज्ञ करता है तो स्वर्ग जाता है वहां जाके पता चलता है तो सुखी तो इधर भी नहीं है तो वो हो गई चीटिंग धोखा गया इसलिए ऐसे सब धर्मों को कई तो धर्मों बताया जाता है ये सब है शास्त्र में किन्तु हम दुख से तो छुटकारा नहीं पा सकते इन सब चीजों के होते हुए भी जो भौतिक सुख के पीछे भागते हैं उसको दुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है बहुत दुख प्राप्त होता है और सुख तो थोड़ा सा था हाँ एक्चुअली में तो उस थोड़े से सुख भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे वाक्य है शास्त्र में तो उसकी जो बुद्धि है वो ऐसे बहुत सारे वाक्यों में लग जाती है आज ये यज्ञ करूंगा कल वो करूंगा फिर ये करूंगा फिर वो करूंगा फिर ऐसे सुखी होंगे फिर वैसे सुखी होगा हिरण्य का शिपो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनके भी सुखी नहीं हो पाए लेकिन उसकी चेतना तो पूरी इसमें घूमी हुई थी ना ये कर लूंगा मैं वो कर लूंगा ओ रामा तो ये है बहुत शाखा अलग अलग अलग अलग, अलग शाखाओं में जिनकी बुद्धि विभाजित हो गयी है वेद के अनुसार भी और यदि वेद को छोड़ देते हैं शास्त्र को छोड़ देते हैं तो भी कर्मी बन जाते हैं तो आज के लोग हैं वो भी कर्मी हैं उनकी भी जो बुद्धि अलग अलग शाखाओं में विभाजित है फिल्म देख सुखी हो, होना चाहता है कि वही आदमी जो फिल्म देख रहा है और फिल्म देख ली चलो ठीक है इसे थोड़ा सुख मिला अभी कुछ पीते हैं दोस्तों के साथ घूमते हैं एक लड़की घुमाई उससे सुखी हो जाऊंगा सोचा वो छोड़ विवाह भी किया एक विवाह को नहीं करते। फिर फिर बच्चे भी एक रेस्टोरेंट में फिर, फिर, फिर, रे फिर मांस खाना शुरू किया अरे इसमें भी मजा नहीं है फिर क्या, क्या क्या क्या क्या खाते भी है पीते भी है फोन में चेक करने प्रयास करते है सुखी होने का प्रयास करते गेम्स खेल के सुखी होने का प्रयास करते है तो वो व्यक्ति की चेतना कितनी जगह पे विभाजित तो है ऐसे सुखी हो जाऊंगा और उसके लिए कार्य करूंगा शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे उधर पैसा लगाएंगे उसमें उसकी बुद्धि विभाजित होगी तो उसकी बुद्धि बहु शाखा हो जाती है अलग अलग अलग अलग जगह स्वयं सुखी होने के लिए प्रयास करता रहता है ये भी कर्म लेकिन वास्तव में कोई सुखी हो सकता है केवल और केवल भगवान का शुद्ध भक्त बनकर के बहुत ही जगह से छूट करके बहुत ही जगह होता तो इसलिए जो वास्तविक बुद्धिमान है वो ये एक वस्तु को पकड़ता है तो मुझे भगवान का शुद्ध भक्त बनना है उसके लिए जो आवश्यक करूँगा वो उसकी बुद्धि एक दृढ़ निश्चय दृढ़ एक व्यवसाय हो जाती है एक बुद्धि हो जाती है और इस एकनिष्ठ बुद्धि से वो परम सत्य को प्राप्त कर सकता है अभी वो एकनिष्ठ बुद्धि भी उसको भगवान के प्रतिनिधि पर करनी पड़ेगी क्योंकि भगवान तो सीधे दिखते नहीं है ना तो हम उनका अनुभव कर सकते हैं तो क्या चाहते हैं कैसे प्रश्न होंगे कैसे पता चलेगा नहीं पता चलेगा इसलिए भगवान के जो भक्त हैं शुद्ध भक्त जो गुरु है भगवान के प्रतिनिधि है यश्य प्रसादा भगवत प्रसाद और यसादा नग अधिकुत होगी कि भगवान प्रसन्न हुए कैसे पता चलेगा यदि गुरु प्रसन्न हुए तो भगवान प्रसन्न हुए ये पता चलेगा तो इसलिए गुरु के आदेशों के ऊपर एक निष्ठ बुद्धि उसको कहते व्यवसायत्मी का बुद्धि ऐसे व्यक्ति को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है ये यहाँ पे बता रहे हैं एक निष्ठ श्रद्धा भव... पहले तो ये श्रद्धा की भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करने से बाकी सब हो गया और भगवान और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का ही यदि कार्य करना है तो गुरु जो बताए उस प्रकार से करना होगा उनके मार्गदर्शन में करना होगा ये दो वस्तु ये श्लोक में बताई उसको कहते व्यवसायत्मी का बुद्धि फिर आगे भगवान बताते हैं जिनकी व्यवसाय बुद्धि नहीं है वो कैसे होते हैं जो न बहु शाखा बहु शाखाओं में विभक्त रहते हैं तो वो है याचं प्रवदिप्टिता वेदवादरता नादि काम आत्मागपरा जन्मकर्म फल प्रद क्रियाबहलां भोग गति प्रति वेदों में बहुत सारे वाक्य है सही जिनको वाक्य और वाच वाचों बहुत सारे वाक्य उसमें से बहुत सारे तो ऐसे वाक्य वेदों के ज्यादातर वाक्य जो बहुत आकर्षित करने वाले हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए वेदों को एक पेड़ की तरह बताया है निगमा कल्पतरु कल्पतरु मतलब कल्प मतलब इच्छा है तरु मतलब पेड़ निगम मतलब वेद तो वेद है वो एक इच्छा पूर्ण करने वाले पेड़ की तरह इच्छा पूर्ण करने वाला पेड़ क्या होता है उसमें आपकी जो इच्छा है उगेगा तो आम के पेड़ से केवल आम उगता है आप आम के पेड़ से इमली की इच्छा करो तो नहीं मिलेगा लेकिन कल्प वो है तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा तो निगम है वेद वो ऐसे पेड़ की तरह है जिसमें आपकी जो भी इच्छा है पूरी हो जाती है तो उसमें ज्यादातर जो दिया है वो भौतिक इच्छा है पूरी करने के लिए दिया है तो वो पेड़ में दो पेड़ में हर हरेक पेड़ में दो चीज होती है पहले क्या आता है फूल आते हैं उसके बाद फल आता है सही आम में भी फूल आए और फिर फल आए ठीक है तो फूल दिखने में सुंदर होता है सही और मन करता है कि इसको ले लें और इसका भोग करें सही ऐसे लगता है तो यदि पेड़ में फूल आते हैं और आप फूल तोड़ लेते हैं तो क्या होगा फल नहीं, मिले। नहीं मिलेगा सही जो वास्तव में लाभदायक वस्तु वो नहीं मिलेगी फूल तोड़ लिया आम के पेड़ में फूल आए और सब फूल तोड़ लिए तो फल नहीं मिलेगा कोरू की बेल है कोरू क्या बोलते हैं समकिंग कद्दू कद्दू की बेल में फूल इतने बड़े बड़े मस्त आते हैं वो सब तोड़ते जाओगे आप तो एक भी कद्दू लगेगा समझे ऐसे ही लौकी में सब जगह पे ये होता है तो वेद के जो ये फलश्रुति है ये करोगे तो ये मिलेगा ऐसा करोगे तो वैसा मिलेगा ये जो सब वचन है जो हमको बहुत आकर्षित करते हैं कि ये करोगे तो स्वर्ग में यहाँ पे लाभ होगा फिर तो तुम इधर जाओगे फिर तो आपको ये फायदा होगा ये यज्ञ कराओगे तो इतना लाख रुपये मिलेगा इत्यादि इत्यादि जो भी वेद में वाक्य है वो फूल से उसकी तुलना की गई कि वो फूल है समझे इसलिए यहाँ पे बताया पुष्पिताम कि वेद के जो फूल जैसे वाक्य है जो हमारा आकर्षण कर लेते हैं यदि उसको ले लिया तो क्या होगा नहीं मिलने वाला। वेद का जो वास्तविक फल है कृष्णा भक्ति वास्तविकृप्ति तो नहीं करते धीरे धीरे वो फल में परिवर्तित हो जाते हैं हमें मुक्त कराते हैं वेद के माध्यम से तो कृष्ण भक्ति उसका फल है ना वेद का हाँ। तो वेद के वाक्य में जब आते हैं तो हम फूल से मोहित हो जाते हैं तृप्ति से तो आगे नहीं बढ़ते फूल तोड़ लेते उसको भोग लेते हैं मतलब फूल तोड़ लिया फूल तोड़ लिया तो फिर फल तो भोग नहीं पाओगे ऐसे तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो लोग जो है वो ये जो पुष्प रूपी वाक्य है फूल रूपीय जो वाक्य हैं वेद के उनसे आकर्षित हो जाते याम इवाम पुष्पिता वाचम तो जो स्वर्ग की प्राप्ति का तो ये वाक्य क्या कहते हैं कि काम आत्मा स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वरी गतिम प्रति ये जो पुष्पितम वाच है तो वो हमारा सब कामनाएं पूर्ण करने के लिए है और स्वर्ग को ले जाने वाले हैं स्वर्ग जाएंगे और इस जन्म में और नेक्स्ट जन्म में अच्छे अच्छे फल प्राप्त कराने वाले हैं ये सब वाक्य तो इसलिए इसको प्राप्त करने के पीछे कार्य करते रहते हैं और भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कार्य करते रहते हैं ऐसे लोग क्या बोलते हैं कि इनके अलावा ये फूलों के अलावा वेद का और कोई औचित्य नहीं है ये जो पेड़ है वो फूल देने के लिए है इसका कोई फल की जरूरत नहीं है ना अन्य अस्थितिवादी ना और कुछ भी नहीं है बस यही है क्या कर्म करो यज्ञ करो स्वर्ग जाओ वहां पे भोग करो वापस पृथ्वी पे आओ यज्ञ करो स्वर्ग जाओ वहां पे भोग करो वापस पृथ्वी पे आओ यज्ञ करो स्वर्ग जाओ यही चीज वेद के वेद में है वो वास्तविकता है और कुछ भी नहीं है वेद का और कोई औचित नहीं, और कोई प्रयोजन नहीं है जी ये ऐसे वाक्य को पकड़ लेते हैं। वो बहुत ही आकर्षक लगते हैं। और भी तो है वो आकर्षक नहीं लगता है ना उसमें इंद्र तृप्ति छोड़नी पड़ती है इसलिए भोग ऐश्वर्य गति में तो वो ऐसे देखते हैं, इसीलिए तो परम फल प्राप्त नहीं होता के ज्यादातर वाक्य ऐसे है ये करो ये मिलेगा पढ़ोगे भाग भागवतम जो अमल पुराण उसमें भी आता है ये करोगे तो ये मिलेगा मतलब सूर्य की सूर्य की पूजा करोगे तो सेहत ठीक हो जाएगी सही यही मिलेगा भक्ति करोगे तो ये मिलेगा तो तो वो ये मतलब। तो बहुत दूर की बात है पता नहीं कब मिलेगा क्या है ये तो तुरंत आप भगवत ठीक है तो लोग भगवत लेकिन यहाँ पे तो नंदन कानन में के साथ भोग करने को मिलेगा वो उनको ज्यादा आकर्षित करता है तो भागवतम में तो बहुत सारी फलश्रुति ये अध्याय को पढ़ा तो आपको ये मिलेगा ऐसा फलश्रुति करके है लेकिन वो उसका उद्देश्य आ जाएगा नहीं अलग अलग होता है आज तो मैं भागवतम की बात नहीं कर रहा था ये तो केवल उदाहरण दे रहा था भागवतम में भी ऐसी चीजें ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा जो गजेंद्र स्तुति करता है उसको ये ये ये मिलता है जो भी करेगा उसको ये ये मिलेगा हमारी पंचस्तुति में भी फल श्रुति रख देनी चाहिए जो बच्चा ये सीख जाएगा उसको ये प्राप्त होगा तो लोग उसके लिए वो कर लेते हैं वो वस्तु लेकिन वो उसका उद्देश्य नहीं है उद्देश्य है कि वो कम से कम ये करता तो हो तो जिससे इसका फल हो प्राप्त हो लेकिन ये लोग क्या करते हैं फल की बारी आती है तो मुंह बंद कर देते हैं फूल लेते रहते हैं कुछ तो तो और कुछ है ही नहीं और कुछ है ही नहीं बस यही है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तो इसलिए तो हमेशा ऊपर ही रहोगे कभी पाप हो गया नीचे भी जाना पड़ता है निर्जा महाराज की तरह कोई कोई, कोई, कोई पे आ तो से नहीं तो मैं क्यों आदमी क्योंकि आदमी को फंसने की इच्छा है ना भोग करने के लिए तो सब बदत्मा इधर आई है बहुत ही जगत में तो वेदों में ऐसी चीजें दी है ताकि वो लोग वेद के माध्यम से भोग कर सके तो कभी ना कभी तो धीरे धीरे वेद को पूरा सुनना शुरू करेंगे और धीरे धीरे वो और आगे बढ़ेंगे और इसमें वेद के माध्यम से देखो तुम्हें लड़कियों को भोगना है ना तो विवाह करना पड़ेगा नहीं तो नरक जाना होगा और विवाह करके यदि भोगते हो इस प्रकार से उसके फिर नियम है गृह वो सब नियम पालन करते हो अच्छे से तो तुमको स्वर्ग मिलेगा वहाँ पे और लड़कियों को भोगना मिलेगा ऐसा करके वेद में दिया अभी जिसको लड़कियों को भोगने की इच्छा है वो क्या करेगा तो इस नरक तो बहुत खतरनाक है भाई भूल से भी यदि हुआ और फसा तो मर गया तो अच्छा इस प्रकार से करो ना तो उनकी इंद्रिय तृप्ति क्या नियंत्रित हो गई नहीं तो पशु की तरह करता है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता कि कितनी बार कितना भोग करता है सही तो ऐसा करके नियंत्रित कर दी इंद्रिय तृप्ति क्योंकि जी मनुष्य जीवन में अनियंत्रित नहीं चलेगी तो वो जब नियंत्रित रूप से इंद्रिय तृप्ति करता है धीरे धीरे गुणों में आगे बढ़ता है तमो से रजोगुण रजोगुण से सतवो जैसे उसकी बुद्धि भी फिर खुलती है फिर वेद के जो वाक्य बता रहे हैं ऐसे साधुओं से भी संग करता है साधु भी उसको बताते हैं क्योंकि उसके जीवन में समस्याएं तो आएगी तो ये भौतिक जगत दुखालय शाश्वतम ही है भाई इसलिए मैं कहता हूँ तुम वो स्वर्ग में जाओगे देखो इंद्रों को भी समस्या आती पुराणों में से दिखाएंगे देखो इंद्र है ना स्वर्ग में स्वर्ग का आ उसको कितनी समस्या आती है तो सोचो भाई उधर जाने का इच्छा छोड़ दो ये सब नहीं करना चाहिए भक्ति करनी चाहिए ऐसा करके समझाते रहेगा कभी दिमाग खुल गया तो भक्ति में आ जाएगा ये उद्देश्य है वेद का लेकिन कई लोग क्या कहते हैं कि और कोई उद्देश्य है ही नहीं वेद का बस यही है। तो लगे रहते हैं उसमें ना। तो सर मुझे तो तो कुछ पता नहीं लगता है न अन्य दस्ती कुछ और है ही नहीं ऐसा बोलने वाले है ये लोग और वो पौधे कोई से मतलब लो क्लास फिर दुख हुआ कि क्या लो क्लास मतलब सजे भी अलग अलग होते हैं ना जैसे तो गंदन गाना सबसे फाइव स्टार है सेवन तो स्टार और वो दिन से उसने मतलब फल श्रुत्र होता है कि आप भाई इतने लोग को ये दान दो तो आप इधर जाओगे वो नहीं कर पाए बेचारे खुद क्योंकि तो उससे दो ग्रेड वाले तो सुखी कि दुखी होगा वो तो देखो जितना आपका है जितना आपको योग्यता है लायक आप जितना उतना ही मिलने वाला है इच्छा तब किसी की भी कर सकते भी बोल जितना क्या उतना मिलेगा शार दे शार दे तो थोड़ी कम मौजूद और क्या जो थी उससे तो स्थिति है ना साइकिल से बाइक <laughs> कार कार के लिए प्रयास किया लेकिन पैसा नहीं था ठीक तो ठीक है चलो तो बाइक चलाएंगे दो पंजे ज्यादा लगा देंगे सोचेंगे फोर व्हीलर है <laughs> <laughs> <laughs> करते है ना <नो> लोग <laughs> तो ऐसे है जो हमारी योग्यता है वहाँ पे तो, ना आ, वो तो, तो हमेशा वो तो इंद्र भी दुखी रहता है तो, तो समझ में क्यों नहीं आती है? भोग समझ है वो आ गया बता समझ में क्यों नहीं आता <laughs> क्यूँकी भोगेश्वर्य से बुद्धि हर ली गई है जिसकी बुद्धि का अपहरण हो जाता है उसको समझ में कहा जाएगा इसलिए समझ ठीक है अभी समय आप कल इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे चल प्रभुपाज की जाएगी भगवदगी का हिसाब